सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे है और एक बज चुका है एक बजे आप सलामी जिंदगी कार्यक्रम सुनते हैं और छुट्टी का दिन है आपको काफ़ी अच्छा लगता है जब हम लोग छुट्टी का दिन बड़े अच्छी तरह से उसको अगर व्यतीत करना चाहते हैं तो पूर्व में थोड़ा सा प्लानिंग भी करते हैं हो सकता है कि आपने कुछ प्लानिंग भी किया हो आज संडे के लिए तो चलिए जैसा भी हो आप खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी की तरफ से हमारे साथ आज के इस सलामी जिंदगी को सजाने के लिए पंजाब से नरेंद्र कुमार कौशल जी हैं जिनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से नरेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और आप 76 रनिंग हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 76 में भी आप चल फिर रहे हैं और बहुत ही अच्छी आपकी सोच है समझ है और अभी भी अच्छी तरह से आप बात करते हैं आप अपने आप को हेल्दी वेल्दी रखे हैं ये पता चल जाता है तो आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले मेरी और आपकी पहली बार बातचीत हो रही है और रेडियो के माध्यम से भी आपको काफी लोग पहली बार सुनेंगे तो उन सभी के लिए आप अपने बारे में बताइए बहुत बहुत धन्यवाद आ, मेरा नाम नरेंद्र कुमार कौशल है मेरा जन्म एक ग्राम में हुआ जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आ, सन 1941 के अंदर और मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है वो भी गांव के अंदर ही हुई मुझे अभी तक वो टाइम याद है कि वो स्कूल हमारे गांव से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर था पैदल जाना और आना वहाँ पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं थी तो हम लुटिया डोरी साथ लेके जाते थे पानी निकाल के पीने के लिए और काफ़ी जटिल स्थितियाँ होती थी न उस जमाने में ना पंखा था ना किसी तरह की सहूलियत होती थी तख्ती लकड़ी की होती थी जिसपे हम लिखते पढ़ते थे और क्लास जब ख़त्म होती थी तो जो हमारे अध्यापक थे वो हमें खड़ा करके गिनती सुनते थे और पहाड़े सुनते थे पहाड़े मुझे आज भी कोई ज्यादा हैं जो उस टाइम बचपन में मैंने सीखे थे उसके बाद मैं थोड़ा सा वर्णन करूँगा कैरियर के बारे में कि मेरा एजुकेशन का जो कैरियर है वो गांव से निकलने के बाद मैं दिल्ली आया और वहाँ पे पढ़ाई की और नाइन्थ से लेके एमएससी तक मैंने मेरठ में पढ़ा हूँ और वहीं पे मुझे जॉब मिल गया था कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट में ऑडिटर का तीन वर्ष उस कार्य में रत रहा इस बीच में, में मेरा सिलेक्शन आर्मी में हो गया शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए तो मैं आर्मी में सन 1966 में कमीशन मुझे मिला और मैं एज ए कैप्टन आर्मी से रिलीज हुआ मुझे सौभाग्य मिला है बांग्लादेश ऑपरेशन में जाने का जो अभी तक मुझे याद है वो एक ख़तरनाक एक्सपीरियंस था लेकिन हमारे मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा था और हम लोग उसमें कामयाब रहे अंततः हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया और अपने देश में वापस आ गए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया नरेंद्र कुमार कौशल जी बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग किसी देश रक्षा करने वाले हमारे नौजवानों को सुनते हैं और उनकी बातें याद करते हैं तो बहुत खुशी होती है बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अपने ही वीर जवानों की कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है और उनकी जो लगन और मेहनत है देश के प्रति जो प्यार है वो हमें हमेशा ही नजर आता है और अपने पूरे परिवार को छोड़कर देश के लिए समर्पण होकर जो देश के लिए लड़ते हैं मरते हैं उन सभी को सलाम करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आज नरेंद्र कौशल जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और आइए बात करते हैं 76 उनका एज है रनिंग चल रहा है लेकिन इसके पहले अगर मैं पूछूं आज से 70 साल पहले की जो स्कूलिंग की अगर हम लोग बात करें तो उस समय किस तरह का आपका एजुकेशन रहा कैसे आपने पढ़ाई किया कैसे आपने पढ़ाई पूरी कम्प्लीट की और स्कूल के अंतराल में जो भी आपने विशेष इवेंट्स में या फिर कुछ ऐसे विशेष आपको एवॉर्ड्स मिले हों उसके बारे में भी बताएं स्कूल टाइम में हम लोगों का जीवन शैली बहुत ही सादा होती थी घर से खाना ले जाते थे और वहाँ रेसेस में खाना खाना और जब छुट्टी होती घर वापस आते थे सुबह जल्दी उठते थे क्योंकि उस जमाने में घड़ियाँ नहीं होती थी तारों का हिसाब रखते थे कि अब तारे इधर पहुँच गए हैं तो उठने का टाइम हो गया है उस हिसाब से चलते थे और उसके बाद जब मेरी स्कूलिंग मेरठ में हुई नाइन्थ से एमएससी तक तो वहाँ पर सुविधाएं काफ़ी थीं गाड़ियाँ भी अवेलेबल थी साइकिल भी अवेलेबल थी स्कूल जाने के लिए कॉलेज जाने के लिए और माहौल भी वहाँ पे गांव के कंपेरिजन में बहुत अच्छा था और वहाँ पर टीचिंग इस्टाफ और जो एटमॉसफियर था वो भी बहुत बढ़िया था जो सुविधाएं थी लैबोरेटरीज वो भी बहुत अच्छी थीं अध्यापकगण भी बहुत दिलचस्पी से पढ़ाते थे और मैंने वहाँ से एमएससी किया एमएससी करने तक मेरा सिलेक्शन सीडीए में कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट में हो गया फॉर ऑडिटर uh, उसके बाद मेरा सिलेक्शन ये सन उन्नीस में हुआ उसके बाद 1966 में मेरा सिलेक्शन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए हुआ इस प्रकार से मैं ट्रेनिंग के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेड्रॉस चला गया 15 जून 1966 को और वहाँ करीब एक साल की ट्रेनिंग थी स्कूल में मुझे मैं मुझे ध्यान है मैं फुटबॉल खेलता था और हमारा मैं जब मेरठ कॉलेज में पढ़ता था तो एक मैच जो है एनएएस कॉलेज से हुआ उसमें हमारी टीम जीती मैं सेंटर फॉरवर्ड खेलता था और मुझे तीन गोल दागने का मौका मिला मुझे अभी तक याद है इस तरह से फिर उसके बाद आ, आर्मी में कॉलेज में जो है मैं डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करता था तो जब भी मुझे, मुझे मौका मिला मैंने पार्टिसिपेट किया डिबेट में जो कॉलेज फोरम्स होते थे उनमें जाने का मौका मिला ठीक है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका स्कूलिंग हुआ और स्कूलिंग बहुत ही सिंपल रहा लेकिन फिर भी आपको कुछ यादें हैं उसमें जैसे कि आपने फुटबॉल खेला तो तीन बार आपने गोल किया था और उसके बाद कॉलेज के कुछ ऐसे कंपटीशन के बारे में आपको अब याद हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते थे और उसमें भी आप विन करते थे बहुत ही अच्छी बातें हो रही है नरेंद्र कुमार कौशल जी हमारे साथ हैं जो बहुत ही अच्छी बातें उनके जीवन की हम लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आज के हमारे युवा साथी जो है करियर के बारे में बात करते हैं तो करियर के बारे में उनके लिए कौ, करियर काउंसलिंग वगैरह आज सेंटर्स है क्या आपके समय में इस तरह की कुछ बातें होती थी या फिर आपने किस तरह से इस फील्ड में आने का सोचा क्या आप स्कूल पढ़ते वक्त या कॉलेज करते वक्त आपने सोच लिया था कि मुझे आर्मी में ही जाना है या कुछ और सोचा था देखिए मेरा कोई बेसिक प्रेम नहीं था कि मैं आर्मी में जाऊँगा हुआ क्या कि उस ज़माने में एमरजेंसी कमीशन निकला हुआ था अच्छा। सिक्सटीज़ के दशक में तो मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि एमरजेंसी कमीशन आजकल निकला हुआ है उसमें आर्मी में एंट्री आसान है और आ, क्लास वन ऑफिसर आदमी ट्रेनिंग के बाद बनता है तो मुझे उनकी सुझाव बहुत अच्छा लगा और मैंने तैयारी की और सफल हुआ उसके लिए अच्छा। कैरियर बनाने के लिए देखिए मैं ये कहूँगा कि एक किताब मैंने पढ़ी थी पुशिंग टू दी फ्रंट बाय स्वेट मार्डन तो उसमें कहा कि आप जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप जी जान लगा दीजिए और आप जरूर सफल होंगे लेकिन पूरी ताकत लगाएंगे तब सफलता मिलेगी ये नहीं कि आधे मन से करा हो गया तो ठीक है नहीं तो और कुछ कर लेंगे तो कभी कामयाबी नहीं मिलती एक समय में एक लक्ष्य और पूरी क्षमता उसमें लगा दीजिए आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी ठीक है जी ये स्ट्रगल के बारे में जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने अपना करियर को फ्रेम किया और बहुत ही अच्छी बात आपके साथ हुई आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे आर्मी में ही जाना है लेकिन आपके फ्रेंड के कहने के मुताबिक दोस्त के कहने पर आप उन चीजों को समझा और आपको अच्छा लगा तो आप इस फील्ड में आए और इस फील्ड में भी आने के बाद आपने बहुत ही अच्छा मेहनत किया और आपका सौभाग्य है कि आपको इंडिया और बांग्लादेश के युद्ध में आपको वहाँ पर रहने का और उस युद्ध में रहने का आपको एक सुअवसर मिला और आप विन हो गए ये भी बहुत अच्छी बात है आइए आगे बढ़ते हैं और अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और नरेंद्र कुमार कौशल जी हम लोग ब्रेक में एक छोटा सा गीत सुनाते हैं तो आपको कौन से गीत पसंद है उसके बारे में बताइए ये जीवन है सुहाना सफर मुझे पूरी लाइन याद नहीं आ रही ये सफर है सुहाना जिंदगी एक सफ़र है सुहाना इस गीत की ये लाइन मुझे याद है जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी इसमें ये लगता था कि जीवन में का में स्ट्रगल के बावजूद भी जो जीवन का सफर है वो बहुत अच्छा है बहुत सुहाना लगता है इसलिए ये गीत मुझे अच्छा लगा चलिए नरेंद्र कुमार कौशल जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है जिंदगी एक सफर है सुहाना ये बहुत ही खूबसूरत गीत अंदाज फिल्म का शायद है और राजेश का नाब आरोप पिक्चराइज किया गया था ये गाना तो चलिए दोस्तों आज के सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हम लोग सुनेंगे अब ये गीत उसके बाद फिर लौट के आते हैं और आपसे बातें करते है और आज के सलामी जिंदगी कार्यक्रम के हमारे मेहमान है नरेंद्र कुमार कौशल जी आप सुनाए है रिडमोल बन नाइनटी सुनते रहो मस्कर रहो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 Odley oh, odley odley oh, odley odley oh, odley odley oh, odley odley oh. पर है सुहाना पर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना दि दि दि दि दि दि नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना अभी जिंदगी एक सफर है सुहाना तो चलिए आपके इस जीवन के सफर को और सुहाना बनाने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार कौशल जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं 76 रनिंग में भी बहुत ही अच्छी तरह से अपने आपको मैंटेन किया है तो मैं अभी पूछना चाहूंगा नरेंद्र कुमार जी आपसे कि सेवेंटी आपका एज रनिंग फिर भी आप हेल्दी वेल्दी कैसे अपने आप को रख रहे है देखिये Uh, मेरी हेल्थ का एक बहुत सिंपल सा राज है कि एक तो मैं नियमित रूप से व्यायाम करता हूं जिसमें वॉक फोर्टी फाइव मिनट्स मॉर्निंग में 30 मिनट्स इवनिंग में डेली करता हूं और दूसरा है भोजन बहुत साधा लेता हूं जिसमें चिकनाई बहुत ना के बराबर ली जाती है और फ्रूट uh, पे मैं डिपेंड करता हूं और ये दो तो मैं दिनचर्या में रखता हूँ तीसरा ये सुबह जल्दी उठता हूँ करीब चार बजे उठ जाता हूँ रात को दस बजे सोता हूँ ये मेरे स्वस्थ रहने का एक सीक्रेट है लेकिन इन सब के बावजूद भी दस जुलाई 1916 सो, को मुझे हार्ट अटैक हुआ तो मुझे ब्रह्म कुमारी के ऑफ प्रोग्राम के अंदर आना पड़ा यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा इन्होंने भोजन के बारे में मुझे समझाया कौन सी चीज़ लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए और सुबह मैं जैसे चार बजे उठता था तो यहाँ इन्होंने मुझे सिखाया साढ़े तीन बजे उठिए और चाय पीनी बिल्कुल बंद कर दीजिए चाय कॉफ़ी सिगरेट ये बिल्कुल बंद कर दें और इनके बावजूद उन्होंने डाइट का शेड्यूल ऐसा बनाया जिससे टॉक्सिनस जो हैं मिनिमम प्रोड्यूस होंगे और मैक्सिमम रिलीज होंगे जिससे हेल्थ को फ़ायदा मिलेगा मैं यहाँ लगभग दस दिन प्रोग्राम में रहा हूँ जिसमें मुझे ट्वेंटी परसेंट रिलीफ महसूस हुआ है और डॉक्टर साहब की काउंसलिंग में उन्होंने मुझे बताया कि तीन महीने में ये प्रोग्राम और फॉलो करूँ तो मेरी जो एट्टी परसेंट प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी और मैं ज़रूर इस प्रोग्राम को फॉलो करूँगा क्योंकि इससे मुझे दस दिन में ट्वेंटी परसेंट फायदा हुआ है तो आगे पूरा फ़ायदा जरूर होगा चलिए नरेंद्र कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं और अभी आपको हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ब्रह्मा कुमारी का जो कैड प्रोग्राम चलता है उसको आपने अटेंड किया और दस दिन में ही आपको बीस फ़ायदा हुआ है तो आप इसको पूरी तरह से समझकर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो मुझे लगता है कि आप और भी फिट एंड फाइन रहेंगे ऐसी शुभाषाएँ और हम चाहते हैं कि आप अच्छे रहें खुश रहें मस्त रहें आपका हेल्थ भी अच्छा रहे ऐसी सुभाषा के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगलिंग समय आता है जीवन में काफ़ी कुछ हम लोग मुश्किलों का सामना करते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं तो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल का दौर रहा वो कब और क्यों रहा कि मैंने जीवन को ऐसे लिया है कि जैसी परिस्थिति आई उसके हिसाब से मैंने अपने आप को ढालने की कोशिश की और उसे कैसे कामयाब बनाया जा सकता है ये मेरा हमेशा प्रयास रहा मैंने 75 फाइव की एज तक वर्क किया है कि 75 आ, तक गर किया। हाँ जी जी आ, हार्ट अटैक से पहले तक मैं बराबर भी छा मेरे पास उसके बाद भी ऑफर आई हैं मैंने कहा नहीं रिटायर ना हो तो मैंने जब करियर स्टार्ट किया आर्मी का छोड़ने के बाद मैं फार्मास्यूटिकल में आ गया जो बिल्कुल अलग, अलग करियर था फार्मास्यूटिकल का करियर मैंने 24 इयर्स कंटिन्यू किया उसके बाद मैं उसे भी छोड़ने के बाद जब मैं बाहर आया तो मैं एज ए इन्वेस्टिगेटर मैंने वर्क किया जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए फॉर टू इयर्स उसके बाद जो एज ए कंसल्टेंट मार्केटिंग सेल्स का वर्क किया जिसमें मैं 75 साल की उम्र तक व्यस्त रहा हूँ नहीं और अब मैंने छोड़ दिया है काम लेकिन मैं अब अपने आप को पढ़ने में व्यायाम में और चीज़ों में व्यस्त रखता हूँ जो स्ट्रगल का समय था वो कब था basically I don't have बेसिकली आई डोंव एनी नरेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपके जीवन में जो बातें रही हैं वैसे स्ट्रगल ज़्यादा नहीं रहा लेकिन आसानी से आपके काम होते रहे और आपकी इंग्लिश अच्छी थी और आप बहुत सारे काम इस तरह से आसानी से करते थे जिसकी वजह से आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आपके जीवन काल में जो हम लोग कहते हैं कि ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ जो यादगार पल है आपके जीवन के उसके बारे में देखिए सबसे यादगार पल जो है वो बांग्लादेश की लड़ाई में हमारी जीत का है जो जश्न हमारी फौजों ने मनाया बांग्लादेश के अंदर मैं चिटकाओ में पोस्टेड था तो उस जमाने वो सबसे हैप्पीस्ट मोमेंट था आर्मी में काम करते हुए आपको जो है किस तरह का आपका रूटीन रहता था और उस समय आप जब करते थे और अभी क्या चेंजेस है क्या बदलाव है ये आर्मी में मैं कोर ऑफ ई में था इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स में तो हमारा काम इक्विपमेंट रिपेयर्स और रेडीनेस का था तो मेरा स्पेशलेसन एक गंस का था एंटी एयरक्राफ्ट गंस का था तो मेरा ड्यूटी जो था एंटी एयरक्राफ्ट गंस के साथ में ही था तो मैंने सहूलियत के तौर पे क्या किया जाने से पहले आ, अरेंज किया कि जो स्पेयर पार्ट्स ज़्यादा फॉल्टी होते थे उनको ज़्यादा क्वांटिटी में रखा और हम नॉर्मली सेटिंग जो है तीन ए, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की करते हैं तो जो इनका फायर मैकेनिज्म था वो फॉल्टी होता था तो मैंने क्या किया कि दो फायर मेकनिज़्म इस्पेयर रखे ताकि अगर एक फॉल्टी होता है उसको रिपेयर के लिए इधर भेजो और दूसरा लगा दो ताकि वो गन चलता रहे तो इस तरह से हमने काम किया अच्छा जो हमारे गनर्स फायर करते थे वो भाई लोग कभी भी ना एयर की स्पीड का ध्यान नहीं करते थे तो मैंने उनको समझाया कभी एयर की स्पीड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर हम उसको नहीं करेंगे तो हमारा निशाना नहीं लगेगा अब मुझे जो याद पड़ता है उस जंग में हमारी ग्रुप्स ने एंटी एयरक्राफ्ट की करीब छः एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के उड़ाए थे हमने ने? जो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धक्का था ने? अच्छा अभी क्या बदलाव है पहले आपके समय पे किस तरह का रूटीन्स होता था किस तरह की फैसिलिटीज आपको मिलते थे अभी कैसा अभी तो देखिये मैं सिविल लाइफ में हूँ सिविल लाइफ में आमतौर से टेन टू फाइव का जॉब होता है तो पहले जो है 24 आवर्स का अराउंड द क्लॉक बिजी रहते थे आर्मी टाइम में अब जो है लाइफ कंपैरेटिवली बहुत इजी है ये फर्क है उसमें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा क्योंकि नरेंद्र कुमार कौशल जी अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो आइए अभी एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेडीमोट वन नाइन पर सलामी जिंदगी सुनते रहो वाहते रहो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 शो के कमल मुस्काते हैं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 नानक क्या खिलते हैं अमन के फूल यहाँ हैं अमन के फूल यहाँ गांधी सुभा कबीर जवाहर से कबीर जवाहर से मेरे देश की धरती तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना दे दे दे दे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ नरेंद्र कुमार कौशल जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं अपने पंजाब के बारे में बताइए पंजाब तो हॉरीबल प्लेस देखिये पंजाब जहां मैं रहता हूं वहां की कुछ अच्छी खूबियां हैं एक तो जो खेती की जमीन है वो बहुत उपजाऊ है और दूसरा हर आ, आपको लगभग 10 किलोमीटर पे रिवर कैनाल का डिस्ट्रीब्यूटरी या कैनाल ज़रूर मिल जाएगी उससे क्या होता है कि हर खेत को सप्ताह में एक बार पानी मिलता है रिवर का तो जो पैदावार के लिए बहुत अच्छा है और वो ग्रेड वन वाटर होता है एग्रीकल्चर के लिए जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है अब देखें पंजाब में तीन फसल बहुत डोमिनेंट हैं एक तो गेहूं की नहीं? और उसके बाद विंटर में कॉटन और राइस का हालांकि पंजाब राइस ईटिंग स्टेट नहीं है वो आ, सारा राइस जो है साउथ को जाता है साउथ और वेस्ट को जाता है कुछ जो है एक्सपोर्ट होता है ये जो ना बासमती राइस जो होता है एक बेल्ट में बासमती राइट काफ़ी होता है वो सारा एक्सपोर्ट होता है तो इससे खुशहाल इलाका है अब देखिए पंजाब में हर विलेज के अंदर एक प्राइमरी स्कूल ज़रूर है और एजुकेशन का सिस्टम अब पंजाब में बहुत अच्छा हो गया है जो पहले नहीं था तो पंजाब एक बहुत ही खुशहाल इस्टेट है का कल्चर के बारे में कुछ बातें से मनाते हैं। कल्चर जो है मैं देखिए एक फेस्टिवल तो होता है बैसाखी का उसके बाद जब फसल काटते हैं और बाकी जो फेस्टिवल्स हैं वो गुरु नानक देव जन्मदिन है वाह गुरु का गुरु गोविंद सिंह का ये दो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं बाकी जो होली दिवाली उत्तरी भारत में त्योहार होते हैं वो वहाँ मनाए जाते हैं लोग खुशगवार रहते हैं अच्छा। कोई रोता पीता नहीं मिल <laughs> कोई पंजाब में ना रोता पीता नहीं मिलेगा आपको हम हर आदमी खुश मिलेगा चाहे उसकी जेब में कुछ भी नहीं होना <laughs> जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पंजाब में जो लोग हैं वो खुश मिजाज वाले हैं और कोई भी रोता हुआ नहीं नजर आएगा चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसी के साथ मैं कहूंगा कि पंजाब में हिस्टोरिकल या फिर टूरिज्म वाले जो प्लेसेस हैं उसके बारे में जहां तक आपको याद हो देखिए टूरिज्म का चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है उस रॉक गार्डन का भी ये है कि घर का जो टूटा हुआ वेस्ट जिसको हम फेंक देते हैं उसको मिलाकर के उन्होंने बनाया है मिस्टर टेक चंद को अवार्ड भी मिल चुका है आ, तो आ, उन्होंने जो जैसे फॉर एग्जांपल आपका कप टूट गया प्लेट टूट गई सॉसर टूट गया जो ऐसी टूटी वाश बेसिन टूट गया Uh, कोई भी चीज़ जो टूटा हुआ है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स का उन्होंने बनाया है रॉक गार्डन को हाँ नहीं नहीं गॉट ए इंटरनेशनल अवार्ड आल्सो इन पेरिस मिस्टर टेक चंद ही इज नो मोर जब उसे चंडीगढ़ में अवार्ड दिया गया तो सबसे बड़े मजे की बात ये थी कि रिसिपेंट ऑफ आव द अवार्ड केम ऑन साइकिल <laughs> <laughs> और जिनको अवार्ड देना था वो कार से थे <laughs> he was a creative mind very creative he made one uh, garden in uh, rashtrapati bhavan also acha on uh, request of president that time then he has made a rock garden in paris also acha paris mein use award mila ah. international but very simple soul i have seen that man achya, achya. Achya, said, haan. Haan. ha abse baat hui ha bahut badhiya a lot of inspiration one gets from these people you know एक तो रॉक गार्डन है एक uh, चंडीगढ़ में रोज गार्डन है जहाँ मिल्क वाइट से जेट uh, ब्लैक तक का कलर का फ्लावर रोज मिलेगा और uh, चंडीगढ़ में इस कॉल्ड रो, uh, रोज गार्डन uh, जाकिर हुसैन रोज गार्डन के नाम से मशहूर है उसमें मिल्क वाइट से जेट ब्लैक तक के कलर का रोजेज मिलेंगे आपको हाँ आपको वाइट भी ब्लू भी येलो कलर का रोज भी मिलेगा रेड तो कॉमन है ही है उसके अलावा ब्लैक कलर का रोज मिलता है ब्लू कलर का रोज मिलता है वेरी धार्मिक स्तर पे तो बस गोल्डन टेंपल कह सकते हैं अमृतसर के अंदर दुर्गयाना मंदिर है और आपका जलिया वाला बाग है हिस्टोरिकल प्लेस वहाँ पर ये तीन चीजें देखने वाली फिर आपने बताया गया दुर्गयाना मंदिर।, मंदिर उसके बारे में बताइए वो दुर्गा माता की विशेष वहाँ पे मान्यता है सरोवर भी बना हुआ है और दुर्गा के नवरात्रों के दिनों में वहाँ खास मेला लगता है नहीं माता का पूरा पूजन किया जाता है ये जी नरेंद्र जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग पंजाब के बारे में जानते हैं उसके हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में जैसे कि आपने बताया जलनवाला बाग और फिर अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है वो बहुत ही फेमस है वर्ल्ड फेमस है जहां पर लोग आते जाते रहते हैं और इन चीज़ों को देख खुश भी होते हैं और इसके वजह से पंजाब भी अपने आप में एक अलग पहचान रखता है जहाँ पर लोग खुश रहते हैं ये आपने अपने शब्दों में बताया और मैं चाहूँगा कि आपके जीवन काल में आपने किन को आदर्श माना और क्यों खिये मैंने अपने जीवन में आदर्श एक तो लाल बहादुर शास्त्री जी को माना और उसका कारण ये था कि वो सच्चाई पे जीते थे एक टाइम था वो मेरठ खादी आश्रम के मैनेजर थे आज़ादी से पहले उन्हें पचास रुपए महीने तनख्वाह मिलती थी सुबह के टाइम वो शेब बना रहे थे एक दोस्त आया उसने कहा कभी मुझे पचास रुपये उधार दे दो इतना कभी मेरे पास नहीं है अंदर से उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने कहा कि उन्हें रोकी उन्होंने 50 रुपए लाके उन्हें दे दिए वो चलेगा लाल बहादुर शास्त्री ने खादी आश्रम पहुंचते ही लिख के दे दिया कि हमारा गुजारा पैंतालीस रुपये में हो जाता है अब से हम तनख्वाह पैंतालीस रुपये लेंगे पचास में लेंगे है ऐसा कोई हो सकता <laughs> जब अटैक हुआ तो जनरल चौधरी उनके पास आए और उनसे कहा कि सर अटैक हो गया कहता जनरल यू नो योर जॉब बेटर देन मी डू वट यू फील बेस्ट सो आई अप्रिशिएट दैट मैन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया लाल बहादुर शास्त्री के बारे में और अपने परिवार में आप किसे सम्मान देते हैं और क्यों उनके बारे में बताइए मैं अपने परिवार में मेरी माता जी का तो स्वर्गवास बहुत जल्दी आयु में हो गया था उसके बाद मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास जल्दी हो गया था मैं अपने सबसे छोटे चाचा जी को उनका नाम बनवारी लाल कौशिक था उनको अपना आदर्श मानता था उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया पढ़ाई में भी खेल में भी और किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में जाना चाहता था तो उन्होंने मुझे हमेशा उत्साहित किया वो मेरे जीवन के बहुत बड़े आदर्श रहे जी। तो चाचा जी की कौन सी एक बात बहुत अच्छी लगती है या उनके साथ बिताए हुए कुछ पलों के बारे में उनकी एक अच्छी बात मुझे अभी तक याद है कि उनसे मैं आ, कहता कि मुझे आ, फला जगह में जाना चाहता हूं घूमने के लिए तो फ़ौर तैयार हो जाते ज़रूर जाके आओ हाँ क्या और ये पूछते कितने पैसे चाहिए तो मैं बता देता हूँ उनको नुमान से ये मुझे याद अब जमाना गुजर गया लेकिन यादें धुंधले पर्दे के पीछे अभी भी बाकी हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में और जाते जाते जिंदगी कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही जाते जाते मैं नरेंद्र कुमार कौशल जी से चाहूँगा कि हमारे सभी सुनने वालों को एक मैसेज जरूर दें आप अपने जीवन में अथक मेहनत कीजिए और किसी का नुकसान न करें जहाँ तक हो सके किसी को अगर फ़ायदा पहुँच सकता हो आपके मदद से तो जरूर कीजिए नरेंद्र कुमार कौशल जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया शॉर्ट में मैसेज बताया बहुत कम बोल रहे हैं लेकिन जितना भी उन्होंने बोला अपने अनुभव के अपने सच्चाई दिल से साफ दिल से उन्होंने कहा कि जिनको आप मदद करना चाहते हैं जरूर कीजिए अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं लेकिन जितना हो सके आप दूसरों को मदद कीजिए बहुत ही प्यारा समय से ही नरेंद्र कौशल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए Thank you very much. Shukriya. Thank you so much. मच दिल्ली श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर सलामी जिंदगी कार्यक्रम सुनने के बाद आपको कैसा लगता है ये हमें जरूर बताइएगा चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप अपना नाम लिख के आज के सलामी जिंदगी कार्यक्रम सुनने के बाद आपको क्या फील हुआ जरूर हमें भेजिए हमें अच्छा लगेगा आने वाले एपिसोड में हम आपके मैसेजेस को भी पढ़ना चाहेंगे और आपको सुनाना चाहेंगे आपके नाम के साथ में तो चलिए आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और नरेंद्र कुमार कौशल जी को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए रेडियो मधुवन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो